ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान इस कार्यक्रम में है जो बांग्लादेश से पधारे हुए हैं जन्नत उनका नाम है तो आइए आप सभी को हम उनकी आवाज़ से रूबरू कराएंगे तो आप सभी की तरफ से जन्नत जी का बहुत बहुत स्वागत है अस्सलाम वालेकुम ओम शांति ओम शांति कैसे हैं जन्नत जी आप मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ और यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है <laughs> फर्स्ट टाइम आप ब्रह्मा कुमारी विजिट कर रहे हैं माउंट आबू शब्दों में बता नहीं सकते हाँ जन्नत ऐसा फील करे जो मैं घर की याद भूल गई सब कुछ दिमाग में कुछ है ही नहीं और सब जब दीदी लोग को देखता है सब सफ़ेद सारी में सो अलग अनुभूति होता है शांति लगता है मन को ये एक अलग जगत है जी जी तो बहुत शांति फील होता है बट मैं बहुत खुश हूँ एंड बहुत लकी हूँ जो बाबा <laughs> मुझे यहाँ पर लेके आए जन्नत जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप ब्रह्मा कुमारीज का जो नॉलेज है आपने शायद सुना है तो आपको क्या लगता है वो चीज़ें सुनकर आपको कौन सी कौन सी चीज़ें वहाँ पर अच्छी लग रही हैं वो बताइए जब 2020 में मैंने फर्स्ट कोर्स किया एंड जो दीदी थे नीतो दीदी जी उन्होंने पहले जो बात किया आ, सेवन डेज के कोर्स में जो आत्मा का तो वो मुझे पहले फील हुआ जो हाँ ऐसा जो क्या मुझे नॉलेज नहीं था क्योंकि मैं मोमेंटिंग हुआ और मेरा अलग से वो जानने का नॉलेज था तो मैंने दीदी को जब खुल के बात किया उन्होंने मुझे सारे चीज़ बताया तो मुझे लगा ठीक है ये भी देख लेते हैं तो मैंने जब आ, वो तो बताते हैं हम आत्मा है और ऐसे आत्मा खुद को समझना है तो मैंने जब जब स्टार्ट किया थ्री मंथ्स में मेरा अनुभव चेंज हुआ और मेरा माइंड बहुत शांत हुआ बिकॉज वो टाइम में बहुत डिफरेंट मोमेंट थे मेरी लाइफ बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत था तो मुझे बहुत शांति अनुभव हुआ और वो दिन और आज का दिन मैं बाबा के घर में हूँ और पूरी लाइफ रहूंगी इंशाल्लाह। चलिए जन्नत जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि आपको जो है किस तरह से इस स्पिरिचुअल जो नॉलेज है अध्यात्मिक ज्ञान है वो आपको समझ में आ गया और अध्यात्मिक ज्ञान सर्व धर्मों के लिए है इसीलिए आपको समझ में आ जाता है और निश्चित तौर पे हर धर्म में हमें जो है जो ज्ञान हमको दिया जाता है जो समझ दिया जाता है वो आध्यात्मिकता से पूरा हो जाता है और इसके साथ में हम विश्व के साथ जुड़ जाते हैं तो ये का अपनी ही धर्म के जीवन को धारण रूप में लाने के लिए अध्यात्म आपको हेल्प करता है तो आप किसी भी धर्म में होगा अध्यात्म आपको जो है आपने ही धर्म में आगे बढ़ा देता है और आपको धर्म से ऊपर उठाकर सार्वभौमिक विश्व कल्याण के बारे में सबके हित के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है सबका कल्याण कैसे हो ये सोचने के लिए आपको अध्यात्मा सिखाता है और जब आप सर्वक का कल्याण सोचेंगे तो निश्चित तौर पे आप भगवान के ईश्वर के नज़दीक हो जाते हैं क्योंकि वो उनका काम आप भी करने लग जाते हो तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि एक सुंदर जो अनुभव सुनाइए और एक मैसेज भी दीजिए सबके लिए <laughs> मेरा बाबा से फर्स्ट अनुभव ये था जो मैंने संकल्प किया था बाबा से जो बाबा मैं जो कर रही हूँ मुझे नॉलेज नहीं है बट सच में बहुत लोगों का अनुभव सुनी एंड मुझे लगा जब मुझे भी बाबा आप दिखाओ और बताओ जैसे भी हो जो मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ आप मुझे सच में प्यार करते हो तो आप मुझे अनुभव दिखाओगी तो वैसा मैं एवरीडे बोले जा रही थी तो आई थिंक सात आठ दिन के बाद मैं सो रही थी बाबा बैठ के जब जा सोने जाइए और मैंने बोला बाबा गुड नाइट तो मैं जब सोई पाँच मिनट होगा मैं नींद में नहीं थी हाँ। आग बंद करके पड़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा मेरा सिर पे कोई ऐसे बहुत प्यार से और मेरा बॉडी इतना शांत शीतल हो गया और मुझे ऐसा लगा आग खुल मैंने देखूं जब भी मैंने आग खुलने का कोशिश कर रही हूँ बट मुझे इतना अनुभव इतना अच्छा लग रहा है आ, तो उसके बाद मैंने जब आग खोली देखा कुछ नहीं बट मेरा बॉडी बहुत शांत और ठंडा एकदम शांत मैं कुछ नहीं कर रही थी तो वो मेरा फर्स्ट अनुभव था और मैं खुशी इतनी खुशी मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊँ मैं, <laughs> मैं अकेली रहती हूँ सो so, मैं हंस रही थी पूरा घर में मैं सब ऐसे ऐसे ढूंढ रही थी कहा बाबा कहा <laughs> जो और एक बार बस मुझे छू लो तो हम भी वैसे है न एक बार मिल जाए और एक बार सो <laughs> so, उसके बाद आ, मेरे को सुकून मिला बहुत सुकून मिला तो या वैसे बहुत सारे हैं जैसे बोलते बिंदु सो so, वैसे भी बाबा को मैंने काफ़ी बार अनुभव किया है जो ज्योति बिंदु है वो बहुत बार देखा है और बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि मेरे साथ है और मैंने लास्ट इधर आने से पहले एक ज़मीन लेना था मुझे और बार बार ज़मीन लेने जा रही बट नहीं हो रहा था तो मैंने बाबा मैंने वो बाबा को बोला रात को बाबा कल नहीं होगा तो मैं समझूँगी अब हाँ ये लेना मेरे लिए सही नहीं है तो मैं ठीक वैसे ही हुआ नेक्स्ट डे क्योंकि उसका दो दिन बाद मुझे इधर आना है 28 को मेरे पास बीच में एक दिन पड़ा है तो बाबा ने ऐसा कुछ मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ है उसका मम्मी का कुछ प्रॉब्लम आ गया क्योंकि वो भी मेरे साथ एक साथ जमीन लेंगे तो बाबा कुछ प्रॉब्लम डाल दिया और फिर नहीं गई तो मैंने बोला जो इधर अच्छा ही है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और बाबा बोल देते हैं हमेशा हर चीज़ में थोड़ा हमको बहुत शांत दिमाग से हमको सोचना और देखना है क्योंकि हम लोग इतना बिजी रहते हैं जो माइंड कितना बिजी रखता है जो समझना और फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम सबको ये बोलूँगी थोड़ा शांति से रहना सोच समझ के बाबा बाबा के साथ जोड़ना तो बाबा हमेशा साथ देते हैं जैसे मुझे दिया और मैं जानती हूँ सबको देगा इन जी जी जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जन्नत जी धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप ये अनुभव अभी कर रहे हैं और ऐसे ही आ, लंबे टाइम तक आप जो है इन चीज़ों के साथ जुड़े रहें और बाबा का आशीर्वाद बाबा का जो छत्रछाया आप पर बनी रहें ऐसी मंगल कामनाएँ करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच ओम शांति ओम शांत चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने जन्नत जी को सुना जो बांग्लादेश से दूसरे धर्म से आकर भी अध्यात्म को भारत का जो सर्वोपरि अध्यात्म है उसको जान पा रही है समझ पा रही है और अनुभव कर पा रही है अपने आप अप में एक यूनिकनेस है तो आशा करूँगा आप सभी को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा आश्चर्य भी लग रहा होगा तो यही एक सत्य अनुभव है आत्मा और परमात्मा जिसको हम लोग करना चाहिए इसके लिए कोई धर्म बीच में नहीं आता बस आप और भगवान के साथ आपका रिश्ता तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है जो आप सभी को सुनने को मिला तो आप भी अपना भाग्य बनाने के लिए आप भी कदम बढ़ाएं और जनत जैसे आप भी अनुभव करें इन्हीं <laughs> शुभ के साथ सलाम नमस्ते खमा गणी जय हिंद जय भारत ओम शांति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 से ग शक्तियों से जब साथ है हमारे वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे हर काम उसके रहते हर कुआ पड़ा है कभी हार हिम्मत का कदम बढ़ाओ कभी